आर्याुन प्रथम प्रकाश बाईस्वा मंत्र मूल प्राथना ओ स्थि वह संवायु परणुु दी उत प्रतिष्क युष्मा कमस्तुत विषिपणीयसी मात्य माइन ऋग्वेद एक तीन अठारह दो व्याख्यान परमेश्वरे ही सर्व जीवेभ्य आशीर्दाती ईश्वर सब जीवों को आशीर्वाद देता है कि हे जीवों वह युष्माकम तुम्हारे लिए आयुध अर्थात शतघ् तोप भुशंडी बंदूक धनुष्य बाण करवाल अर्थात तलवार शक्ति अर्थात बर्छी आदि शस्त्र स्थिर और वी दृढ़ किस प्रयोजन के लिए प्राण दे तुम्हारे शत्रुओं के पराजय के लिए जिससे तुम्हारे कोई दुष्ट शत्रु लोग कभी दुख न दे सके उत प्रतिष्क शत्रुओं के वेग को थामने के लिए युष्माकमस्तु कमस्तु तवीसी पनी यसी तुम्हारी बल रूप उत्तम सेना सब संसार में प्रशंसित हो जिससे तुमको लड़ने को शत्रु का कोई संकल्प भी ना हो किंतु मा मर्त्यस्य माई जो अन्यायकारी मनुष्य है उसको हम आशीर्वाद नहीं देते दुष्ट पापी ईश्वर भक्ति रहित मनुष्य का बल और राज्य ऐश्वर्य कभी मत बढ़ो उसका पराजय ही सदा हो हे बंधु वर्गो आओ अपने सब मिलके सर्व दुखों का विनाश और विजय के लिए ईश्वर को प्रसन्न करें जो अपने को वह ईश्वर आशीर्वाद देवे जिससे अपने शत्रु कभी न बढ़े पदार्थ स्थिरा स्थिर वह तुम्हारे लिए संतु हो आयुधा शतघ्नी अर्थात तोप भूषणी अर्थात बंदुक धनुषाण करवाल अर्थात तलवार शक्ति ही अर्थात बर्ची आदि शस्त्र पराणुदे शत्रुओं के पराजय के लिए वी दृढ़ उत और कभे शत्रुओं के वेग को थामने के लिए युष्मा कम तुम्हारी अस्तु हो तवीशी बलरूप उत्तम सेना पनीयसी प्रशंसित मा नहीं मर्त्य मनुष्य का माइन अन्यायकारी दुष्ट पापी ईश्वर ईश्वरभक्तिरहित का हे धार्मिक हा। वो आयुधा धाकमुनुष्यायुत्रूण पराणुु उत प्रतिष्के स्थिरासंत युष्माकषी सेनार्त्य मंतु